CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अतीत की जानकारी दोस्तों नमस्कार यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है हम रेडियो सुन सकते हैं टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं और यह जानने के लिए कि पिछले वर्ष सप्ताह या महीने क्या हुआ था हम अखबार पढ़ सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है है ना अच्छा सवाल दोस्तों यही सवाल नीतू के मन में भी था वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी हु आर यू कि एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जहां छपा था लगभग 2000 साल पहले वो सोचने लगी नानी मां ओ नानी मां कहां हो हो नीतू आओ बेटी आओ नानी हम एक बात मेरे मन में आ रही है और वो ये कि बहुत पुरानी बातों को कैसे जाना जा सकता है नहीं तू बिटिया यह बताने के लिए पंकज से बढ़िया कोई और नहीं हो सकता कौन मामा जी हां वो पुरातत्व वेता है ना पुरातत्व वेता इसका क्या मतलब होता है पुरा यानी पुरानी या प्राचीन तत्व यानी चीजें या वस्तु हाँ? और वेता यानी जानकार अच्छा पुरानी या प्राचीन वस्तू की जानकारी रखने वाले को पुरा तत्व विद्धा कहते हैं। अच्छा। अंग्रेजी में इसे आर्चियॉलेजिस्ट कहते हैं। आर्चियॉलेजिस्ट? हाँ, पंकज आज शाम को आएगा, तो उससे पूछ लेना। जरूर। ये देखो हाओ हाओ आओ भाई कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियां हैं बहुत अच्छी तरह मामा जी हां आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी ओहो ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई कुछ खास छपा था उसमें हां उसमें एक छपा था अ, लगभग 2000 साल पहले ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था हम्म भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था अच्छा तो ये बात है तो आओ मेरे कमरे में चलते हैं वहीं बताऊंगा आओ जी आ जाओ हां आ जाओ आ जाओ यहां बैठो बैठो आह आह हां हम मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूं अह हम जरा इसे देखो हम बता सकते हो कि ये क्या है अह ये किसी खुरदरी सी शीट की तस्वीर है हम्म इसमें कुछ लिखा गया है शायद गोद कर शाबाश तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है अच्छा भोज वृक्ष हां भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में उगता है भोज वृक्ष की छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग लिखते थे हां इन छालों या पत्तों पर लोग हाथ से लिखते थे हां हाँ, और हाथ से लिखी होने के कारण यह पांडुलिपि कही जाती है पांडुलिपि हां नहीं तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट हां मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैनु शब्द से निकला है मैनु शब्द हां मैनु का अर्थ होता है हाथ मैनु यानी हाथ और स्क्रिप्ट यानी लेख अब इसको ऐसे समझो मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखे लेख अच्छा हां समझी और हां नीतू पांडुलिपि के अलावा हमें शिलालेखों खंडहरों और अवशेषों से भी अतीत का पता चलता है अच्छा हां और अब सुनो पांडुलिपियों की खोज पर एक मजेदार सच्ची घटना हो सुनो यह बात लगभग 1940 की है अच्छा हां तीन चरवाहे मृत सागर की घाटी में भेड़ें चरा रहे थे मृत सागर इसको डेड सी भी कहते हैं ना बिल्कुल ठीक अच्छा सर आप बताओ कि इसको डेड सी क्यों कहते हैं मुझे मालूम है अच्छा तो बताओ न, मृत सागर का पानी दुनिया के सभी सागरों के पानी से ज्यादा खारा होता है हम्म इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके पानी में कोई नहीं डूबता और तो और इसमें कोई वनस्पति भी नहीं उगती शाबाश बिल्कुल सही कहा तुमने नीतू बिल्कुल सही हां तो मैं बता रहा था कि तीन चरवाहे मृत सागर की घाटी में भेड़ों को चरा रहे थे और फिर क्या हुआ फिर उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे हां एक बात उन्होंने पाया कि उनकी कुछ भेड़े खो गई हैं हां हां फिर क्या था वो लगे भेड़ों को ढूंढने सब जगह छान मारा लेकिन भेड़े गायब थी एक चरवाहे को शक हुआ हां हां उसने सोचा कहीं भेड़े गुफा में तो नहीं है उसने पत्थर उठाया और गुफा के अंदर फेंका टन क्या क्या हुआ उसने सोचा क्या अरे ये तो कुछ ऐसे आवाज थी जो पत्थर के किसी धातु से टकराने से होती है उन्होंने कुछ और पत्थर अंदर फेंके के बाद एक के बाद एक वो वो चकित रह गए करके अंदर गए तो जाकर अंदर पता क्या देखते क्या अंदर देखते हैं कि धातूओं के पात्रों में बहुत सारी पांडू लिप्यां रखी हुई है हाँ। हाँ। और फिर उन्होंने इस बात की चर्चा बहर आकर सब से की तब कहीं दुनिया को इन पांडू लिप्यों का पता चला अच्छा? मित्रो, इन पांडू लिप्यों में ल 3500 वर्ष पुरानी धार्मिक ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व की सामग्री मिली इब्रानी भाषा की बाइबल के भी बहुत सारे हिस्से यहां पर मिले यह पांडुलिपियां हिब्रू अरामिक और ग्रीक भाषा में लिखी गई थीं और इस महान खोज को दुनिया ने कुमरान केव डिस्कवरी के नाम से जाना अतीत की जानकारी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता संदीप भट्ट तृप्ता और प्रवीण शर्मा अकादमिक परामर्श डॉ लाल सिंह कलाकार सुचित्रा गुप्ता संदीप भट्ट अभिनव और प्रवीण शर्मा ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी नई दिल्ली